श्री जानकी जी जनक तनया हैं, जगत जननी हैं, करुणा निधान भगवान श्री राम जी की अतिशय प्रिय प्रिया हैं हम इन्हीं श्री किशोरी जी के जुगल चरणार विंद की वंदना करते हैं जिनकी कृपा से हमें निर्मल मति की प्राप्ति हो श्री सीता जी की ऐसी निर्मलता जो अन्यत्र दुर्लभ है वह हमें मानस के अनेकानेक प्रसंगों के माध्यम से दिखाई पड़ती है श्री हनुमान जी ने जानकी माता का दर्शन किया परिचय हुआ तो सीता माता ने पहला प्रश्न किया कहो कपी हैं के भांति जटाई, जटाई है के भांति जटाई, जटायु जटार भा जट घायल भयो दुष्ट के करते तब ते सुधी न पाई जटा जानकी माता पूछती हैं कि जटायु जी अब कैसे हैं रावण की कृपाण से घायल होने के बाद उनका कोई समाचार नहीं मिला अब आप सोचें श्री जटायु जी के बारे में पूछ रहे हनुमान जी सजल विलोचन हो गए उन्होंने कहा माता माता गीध परम बड़ क्यों राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गय परम बड़ भागी सीता माता रोने लगी मेरो एको पर्यो न पूता मेरी एक भी कामना पूरी नहीं हुई कामना क्या थी नहीं ग्रह रही पितु जीवन राख्यो नहीं प्रभु प्रभुसंग सुखभूर अगर आज जटायु जी जीवित होते तो सूर सुस्यन पर चढ़ाई कर झारी आचरण धूर और श्री राम जी से कह देती कि जब तक जटायु जी जीवित हैं आप सिंहासन पर न बैठें सिंहासन बैठारी गीध कहां करती सब दुख दूर मेरो एको पर पूरा जटायु जी को राज्य सिंहासन पर अयोध्या के राज्य पद पर बिठाकर सम्मानित करना स्नेह देना यह भाव श्री जानकी जी का है और रावण से रे रे सट सुने हरिने मोही अधम नीलज लाज नहीं तो पर जटायु जी की चिंता यह उनके जीवन की निर्मलता और निर्भीकता है नहीं तो रावण के शासन में रावण के द्वारा अशोक वाटिका में बिठाया गया और रावण को सठ कहना अधम कहना नीलज कहना यह श्री जानकी जी की परम निर्भीकता का ही उदाहरण है पर जटायु जी को याद करती है हमारा मन भी हमारी बुद्धि भी ऐसी ही पवित्र हो कि भक्तों के प्रति हमारे मन में सद्भाव का जागरण हो और समाज को हानि पहुंचाने वाले दुष्टों के प्रति हमारा मन उदासीन होकर निर्भीक होकर उनसे उनके बारे में कह सके यह प्रेरणा श्री जानकी माता का चारु चरित्र हमें देता है अब देखो एक ओर तो रावण को अधम नीलज सठ कहने में उन्हें कोई संशय कोई भय नहीं दूसरी ओर जटायु जी को राज्य सिंहासन पर बिठाकर मैं सेवा कर लेती यह कहने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं लेकिन देवियां सब बात भूल जाती हैं पर एक बात उन्हें याद रहती है। कौन सी उनके पिता को कोई कुछ कह दे पिता को कोई भी कुछ कह दे तो वैसे तो नहीं मुखर होती पर मन में बिठा लेती है किसने मेरे पिता का अपमान किया था लेकिन जब श्री जानकी जी बन में हैं तो उनसे पूछा गया कि सांवले सरकार आपके कौन हैं? मन हरन श्याम तन सोहे कर धनुबान धरे मन हरन श्याम तन सोह कर धनुबान कहू सुमुखिलावर ये को धनुान सुमुख खिलावर ये को धनुान सांवले सरकार आपके कौन है शीश जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरी हैं। भूछति ग्राम बधु शी सो कहो सांवरे से सखी रावर को ग्राम बधूटियां पूछती हैं तापस वेश विभूषित सुंदर राजत बिच बिच सुमन मनोहर दृग अरुण भों भॉहे कर धरे अरुण भों है धनुवान धरे रावण को सर धनुवान धरे और एक बात और कही तापस वेश विभूषित बलकल पल सादर तुम निहालत पल पल छिन छिनरो अब यह प्रश्न पूछा गया और ग्राम बधू ने पूछा अब श्री सीता जी ने सोचा ऐसे प्रश्न का उत्तर भी मैं कैसे दूं? तो स्वाभाविक है कि लज्जा सिर झुक जाता है ऐसे प्रश्न का उत्तर देने में तो श्री सीता जी ने सोचा सिर झुकाकर उत्तर दे दूं। तो जैसे ही सिर झुकाया तो नीचे सिर झुका तो दूसरा संकट तीन ही बिलो की बिलोक धरनी धरनी तो सिर उठाकर उत्तर दें तो ग्राम बदूटियों का संकोच सिर झुकाकर उत्तर दें तो माता देख रही है दो सकोच सकुचत बरबर आप कल्पना कीजिए पृथ्वी को माता पृथ्वी माता है और माता के सामने कोई बधूटी अपने पति का परिचय कैसे दे और सामने सिर उठाती तो ग्राम बधूटिया बैठी और वे पूछ रही हैं कि ये आपके कौन हैं? श्री सीता जी ने सोचा कि मैं श्री लक्ष्मण जी का परिचय दे दूं कि ये मेरे देवर हैं गोरे राजकुमार मेरे देवर है तो सांवरे को बताना नहीं पड़ेगा अपने आप समझ लेंगे कि सांवरे कौन है इसीलिए श्री सीता जी ने यही कहा अब लक्ष्मण जी का परिचय देना था सकुचि सप्रेम प्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर वचन पिक बैनी ये कोयल बोल रहे हैं पिक बैनी कोयल जैसी बोलने वाली अच्छा कोयल क्यों कहा क्योंकि लक्ष्मण जी का परिचय दे रही है और लक्ष्मण जी कौन है सोह मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत लक्ष्मण जी बसंत है तो बसंत का परिचय तो कोयल ही देती बसंत ऋतु और कोयल की आवाज बरसात में नहीं बोलती कोयल बरसात में इतने सुंदर पावस ऋतु और श्रावण भादव जैसे सुहावन मास और कोकिल नहीं बोलती क्यों पावस आवत देख के कोकिलन मौन कब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन <laughs> अब तो मेढक अपने टर टर मचाएंगे हमें कौन पूछेगा तो कोकिल पावस ऋतु में नहीं बोलती पर बसंत ऋतु कोयलिया बोले संत को दे संत ऋतु का परिचय देती तो श्री जानकी जी लक्ष्मण जी का परिचय दे रही है इसलिए बोली मधुर वचन पिक बहनी और कहा क्या श्री जानकी जी ने यही ही। सहज सुभाय। ये बोलने का ढंग देखो, श्री सीता जी कहती इनका बड़ा सरल स्वभाव है लक्ष्मण जी का सरल स्वभाव है लक्ष्मण जी ने जनकपुर में महाराज जनक को क्या क्या कहा कही जनक जैसा अनुचित विद्यमान रकुल मन जानी कहा श्री जानकी जी की जगह दूसरा कोई होता तो कहता वैसे तो ठीक है लेकिन स्वभाव जना ऐसा ही है और दूसरा कोई कहता नहीं नहीं सहज सुबह कहा सहज सुबह हमारे पिता से पूछो क्या क्या कहा था इन्होंने लेकिन श्री जानकी जी सहज स्वभाव है इनका बड़ा सरल सहज स्वभाव है क्यों किसी का स्वभाव खराब भी हो तो ऐसे नहीं कहना चाहिए इनका बड़ा सरल स्वभाव है सहज स्वभाव है क्यों क्योंकि हम अपने पारिवारिक एक सदस्य का परिचय बाहर दे रहे हैं तो पारिवारिक सदस्य का परिचय बाहर देते समय ऐसे ही कहना चाहिए सहज स्वभाव है सरल स्वभाव है सुभग बड़े सुंदर हैं, तन घोरे ये गौरवर्ण वाले हैं अब ये कहना चाहती थी कि नाम लखन ये मेरे देवर हैं तो याद आ गया कि बड़े देवर तो घर पर हैं श्री भरत तो इतना सा कह दिया सहज सुभाय सुभागतरे असल में एक के घर आया मेहमान जल्दी जल्दी सवेरे सवेरे बैठा और तुरंत चलने लगा काम था कुछ उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं जाओगे भोजन करके जाओगे नहीं नहीं मुझे बहुत जल्दी जाना है तो नाश्ता बनवा देता हूं नहीं नहीं मैं बहुत जल्दी में हूं तो बिना खाए तो नहीं जाने दूंगा बाजार से मंगवा देता हूं उसने अपने बेटे को दस रुपए दिए जाओ गरम गरम जलेबी ले आना बेटा चला बाप ने कहा गर्म कार्ड समझते हो कड़ाही से जैसे ही जलेबी निकले वैसे ही ले आना बेटा बोला ठीक गया दस रुपये दे दिए हलवाई का जलेबी बना रहा था एक कढ़ाई से जलेबी निकाली और दूसरी कड़ाही में डालने लगा बेटा बोला ये क्या करते हो हमारे पिताजी ने कहा कि जैसे ही निकले वैसे ही ले आना अब आप सोचो अगर वो एक ही कढ़ाही की निकली जलेबी ले जाए तो जलेबी सिकी तो खरी है पर उसमें स्वाद होगा इसका अर्थ है कि हम अपनी बाणी की जलेबी को सत्य की कड़ाही में खरी सेक तो लें लेकिन जब सामने वाले को दें तो सील की चाशनी में डूबो के देना चाहिए कई बार लोग कहते हैं, देखो बुरा मत मानना हम तुमसे एक बात कह रहे हैं बुरा मत मानना ये पता है ही कि बुरा तो इन्हें लगे गई एक सज्जन कह रहे थे कहता तो है वो भले की लेकिन बुरी तरह है। अब किसी के भले की भी बात कहो बुरी तरह कहो तो लक्ष्मण जी तो एक ही कड़ाही की निकली जले भी परोसते आप देखो वही बात राम जी ने कही तो परशुराम जी थोड़े शांत हो गए राम जी ने यह कहा कि धनुष छूने से टूट गया मैं क्यों अभिमान करूं? छूत ही टूट पिनाक पुराना मैं कही हेतु करो अभिमाना लेकिन लक्ष्मण जी भी यही बात कहते हैं परशुराम जी नाराज हो गए लक्ष्मण जी क्या बोले छूत टूट रघुपति न दोसु मुनबिनु काज करिए कत रोसू धनुष छूने से टूट गया राम जी की क्या गलती है बेकार इतनी देर से आंखें दिखा रहे हो बात वही है कि धनुष छूने से टूटा परशुराम तो जी तुरंत बोले राम तोर भ्राता बड़ पापी लेकिन भरत जी क्या करते भरत जी एक कड़ाही की जलेबी नहीं देते भरत कमल कर जोरी धर्म धुरंधर धीर धरी बचन अमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सवही तो श्री सीता जी भी एक कड़ाही की निकली हुई जले भी नहीं परोसते सहज स्वभाव है अज असत्य भी नहीं कोई कहीं इनको क्रोध नहीं आता हमने कब कहा कि नहीं आता सहज स्वभाव है सहज स्वभाव है और सहज स्वभा है सुभग तन गोरे नाम लखन अब देवर कहना चाहती थी याद आ गई भरत जी की तो बोली क्या नाम लखन देवर मोरे ये मेरे छोटे देवर हैं तो ग्राम बधुटिया बड़ी परेशान के अगर ये छोटे देवर हैं तो ये सांवले सरकार कोई बड़े देवर हैं क्या से सीता जी ने कहा कि हम बताए कैसे देखो माताओं को यह सीखना चाहिए कितनी अद्भुत बात राम जी का परिचय देने में संकोच राम जी वन में चलें तो पीछे पीछे आगे राम लखन आगे राम राजत का प्रभु रेख बीच बीच सीता धरत चलन सभी बन की पगडंडी राम जी चले उनके चरण चिन्हों से ही भर जाए श्री सीता जी भगवान श्री राम के चरण चिन्ह बचा के चरण रखती हैं चरण की तो बात जाने तो चरण चिन्हों पर भी श्री जानकी जी का चरण न पड़ जाए इतना ध्यान रखती हैं श्री जानकी जी भगवान के चरण चिन्ह न मिटें अब लक्ष्मण जी क्या करे राम जी चरण रखें श्री सीता जी चरण रखें छोटी सी पगडंडी दोनों के चरण चिन्हों से भर जाए और लक्ष्मण जी वो पगडंडी छोड़कर लखन चल मग दाहिन लाए दाई ओर थोड़ा चलते हैं और राम जी कहते गा कितना सुंदर बन है कितना बढ़िया ये कैकई कह माता की बड़ी कृपा है लक्ष्मण देखो कितना सुंदर बन तो पीछे से आवाज़ आवाजी हाँ प्रभु है बहुत सुंदर राम जी ने कहा लक्ष्मण इतने पीछे क्यों रह गए अब बात खुल गई लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कांटा लग गया था भगवान ने कहा अगर कांटा लगना था तो सबसे पहले हमारे चरण में लगता हम आगे आगे चल रहे हैं या श्री जानकी जी के चरण में लगता तुम्हारे चरण में क्यों श्री लक्ष्मण जी को मौन देकर जानकी जी ने कहा कि प्रभु के चरण पगडंडी पर फिर मैं चरण बचा के रखती हूँ लक्ष्मण जी को स्थान नहीं मिलता ये अच्छा एक दूसरे के चरण चिन्ह भगवान ने का एक उपाय है बड़ा सरल उपाय क्या लक्ष्मण तुम सबसे आगे चलो सीता जी तुम लक्ष्मण के बाद चलो और सबसे पीछे मैं चलूंगा किसी के चरण चिन्ह किसी को नहीं बचाने हैं चले और तुलसीदास जी इस तरह का भी दृश्य उपस्थित करते हैं अज उपने हुई लखन सी राम बटाओ तो श्री सीता जी चरण चिन्ह तक बचाती हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आपके हैं कौन तब तो कैसे बताऊ है तो एक उपाय सुझा बहुरी बदन विधु चल बहुरी बदन विधु ढी बदन विधु पियतन उचित हों करी बाकी पियतनु चित करी बाकी बहूरी बदन श्री जानकी माता ने अपने मुख पर घूंघट डाल लिया बहुरी बदन विधु अंचल अपने अंचल से ढक लिया और घूंघट डालकर फिर श्री राम जी की ओर देखा अच्छा हमारे श्री कबीरदास जी तो कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो पी वो मिलेंगे अगर तुम्हें अपने प्रियतम को पाना है तो घूंघट के पट खोल दो प्रियतम का दर्शन हो जाएगा और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु का परिचय पाना है तो घूंघट के पट खोल नहीं घूंघट डालो श्री जी ने मुख पर घूंघट डाला क्यों इसलिए आप ऐसे सोचो जैसे जमीन हो भूमि को लेकर लोग कहते हैं ये भूमि किसकी ये उसका खेत है ये ये हमारा खेत है ये अच्छा तो यह आपके और उसके बीच में जो ये खेत है जिसको लेकर हम लोग हमारा तुम्हारा करते हैं भगवान श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे कि भगवान को दो बार हंसी आती है एक बार तो जब मरणासन मरीज को देखकर डॉक्टर कहता है कि हम बचा लेंगे चिंता मत करो बच जाएगा तब भगवान हंसते है कि जाने कितने कह कह के चले गए और एक भगवान तब हंसते हैं जब भूमि को लेकर दो लोग कहते हैं यह खेत मेरा यह खेत तुम्हारा इस भूमि को लेकर कितने मर गए यही कहकर के हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा लेकिन ये किसी की हुई नहीं बसुधा काहू की न भाई लेकिन हमारा तुम्हारा अगर करना हो तो निर्णय कैसे करेंगे भूमि तो एक है तो हम लोग चतुराई की बात यह करते हैं कि दो खेतों के बीच में एक मेण छोड़ देते हैं हालांकि वह भी जमीन का ही हिस्सा है पर थोड़ा सा छोड़ देते हैं क्यों ताकि उससे पता लग जाए कि ये तुम्हारा खेत और ये हमारा खेत अगर मैण न हो तो पता कैसे लगेगा कि किसका खेत कौन सा तो श्री जानकी जी ने कहा कि मुझ में और प्रभु के स्वरूप में कोई अंतर है ही नहीं गिरा अर्थ जल बीच सम कही तो भिन्न न भिन्न और तुमने पूछा कि ये कौन लगते हैं तो दो हों तब लगे और हम दो हैं नहीं पर भक्ति पूर्वक निर्णय तो देना ही पड़ेगा तब का एक काम करते हैं क्या हम घूंघट डाल लेते हैं घूघ डालने से क्या होगा कहा हमारे इनके बीच में भेद पैदा हो जाएगा और ये भेद भी ऐसे ही है जैसे दो खेतों के बीच में मैण छोड़ देने से भेद होता है इसी तरह हमारे और राम जी के बीच में ये घूंघ डालने से भेद हो जाएगा और ये घूंघट डालकर केवल श्री राम जी की ओर देखा बस निज पति नहीं कहेऊ सी सैन और और मानो संकेत संकेत यह किया किया कि कि तुम इनके इनके बारे बारे में में पूछती हो ये कौन हैं पर से से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, नेत्रों से संकेत किया जा सकता सकता नेत्रों है और नेत्र क्या है? का ज्ञान विराग नयन उज और श्री जानकी जी देख रही राम जी की ओर श्री तुलसीदास जी का यही दर्शन है कि भक्ति अपने ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से संकेत करके ही परमात्मा को बता देती है क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है आप ऐसे सोचो एक अध्यापक थे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे संयोग की बात तुतलाते थे तो और सब जगह तो उनकी तुतलाहट चल जाती लेकिन बच्चों को पढ़ाते तो बड़ी कठिनाई होती जैसे पढ़ाने लगते तो का जैसे उनको का पढ़ाना है तो तुरंत कहते पलो ता अब है मुसीबत की नहीं तो यही कहते पलो ता तो सब विद्यार्थी कहते ता ता नहीं ता अब विद्यार्थी क्या करे सो so वो भी कहे ता तब ता नहीं ता अब वो क्या करे वो भी कहे ता तुण। तुण। तुण। तुण। तो एक उपाय सोचते कौआ दिखाते लेकिन कौआ कह नहीं पाते पलो तौ का ता मुसीबत है अब सब विद्यार्थी कहें तौ का ता अब बोलो जैसे वाणी तुतलाती है सत्य को बोल नहीं पाती इसी तरह भगवान का परिचय देने में बड़ों बड़ों की बाणी तुतलाती है बोल नहीं पाती वो कहना कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और हैं अकल उस तक नहीं पहुंची वही पहुंचा अकल तक है मुझे मुर्शिद के इस तर्जे बया की याद आती है मति न लखे ते ही मती लखे तो भगवान का परिचय पाना श्री जानकी जी की कृपा के बिना मुश्किल क्यों श्री जानकी जी भक्ति हैं और भक्ति जब अपने ज्ञान वैराग्य के नेत्रों से देखकर परमात्मा की ओर संकेत करती हैं तब हम परमात्मा को समझ पाते हैं भगवान को समझ पाते हैं अच्छा वैसे भी एक बात बताए रामचरितमानस की कथाओं में ऐसा वर्णन है कि भगवान को देखकर संशय बहुतों को हुआ पर दो के संशय में बड़ा साम्य है एक सती माता को संशय हुआ एक सुग्रीव जी को संशय हुआ अच्छा मजे की बात यह कि दोनों के पास एक एक गुरु जी हैं सती जी के पास शंकर जी और सुग्रीव जी के पास हनुमान जी जब संशय हुआ कब यह भी देखो सती जी को भी संशय तब हुआ जब श्री सीताजी प्रभु के साथ नहीं है और सुग्रीव जी को भी संशय तब हुआ जब श्री सीताजी प्रभु के साथ नहीं है और संकेत इतना सुंदर है कि अगर भक्ति के बिना भगवान को देखोगे तो संशय हो ही जाएगा इसलिए जब देखो तो भक्ति के साथ भगवान को देखो भाव की दृष्टि से भगवान को देखो अच्छा ये ग्राम बधूटिया भी बड़ी चतुर ये बाणी से सुनना नहीं चाहती थी और जैसे ही श्री सीता जी ने देखा तो सीदास जी महाराज कहते सुन चाहे सिया महारानी बोली मधुर मनोहर वानी गोरे देवर सावरे वो है कर धनुरे सुनि संवाद मगन भैं सखिया भरी नेह जल सबकी अखियाँ राजेश जुगल पद जो है कर धनुरे कर धन धरे श्याम तन सोह कर धन और श्री सीता जी ने इस तरह प्रभु का जो परिचय दिया श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भई मगन सब ग्राम बधूटी ये ग्राम की बधूटियां सब मगन हो गई इन्हें लाभ क्या हुआ का रंकन राय राश जन लूटी सीता जी ने कहा तो कुछ नहीं पर ये ग्राम बधूटियां इसलिए प्रसन्न हो गई कि राम जी श्री जानकी जी को कैसे देखते हैं? ये तो हमने देख लिया लेकिन श्री जानकी जी राम जी को कैसे देखती हैं यह भी तो हम देख लें और श्री सीता जी ने राम जी की ओर देखा बस इन देवियों का भाव क्या है कि श्री सीता जी राम जी को देखकर मगन हों और राम जी श्री सीता जी को देखकर मगन हों और हम दोनों को इस तरह मगन देखकर मगन होते रहें यही हमारा भाव अच्छा एक अद्भुत बात श्री सीता जी की यह तो भावराज्य की बात और एक महिमा की बात बताए राम जी भी कुछ नहीं कर पाते श्री सीता जी के बिना जो सृजते जगप हरते कृपा निधान सृजति जग पालत हर रूप पाए कृपा निधान छोट से तु पाल राम तुम जगदीश माया ज्ञान जो सृजत जग पालत हरत रुख पाय कृपा निधान की जगत की उत्पत्ति पालन प्रलय कौन करते हैं जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करें पालन विष्णु भगवान करें संघार शंकर जी करें लेकिन इन तीनों के द्वारा जगत की उत्पत्ति पालन प्रलय कराने वाले कौन हैं का उद्भव स्थिति संघार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम जो सृजति जगपाल ति हरत देखो भगवान श्री जानकी जी की प्रेरणा से ही प्रत्येक कार्य करते हैं मन में भी यह छिपा हुआ तत्व है लेकिन आज प्रकट रूप से अगर हम लोग विचार करें तो भगवान श्री राम जी के सामने जो राक्षस आता है श्री जी केवल करुणा की प्रेरणा देती अतिश प्रियुणा ने धा निधान भगवान की अतिशय प्रिय प्रिया श्री जयंत जैसा अपराधी क्षमा कर दिया गया और बालिका को इतना बड़ा अपराध नहीं था उसे मार दिया गया एक महात्मा बड़ा सुंदर उत्तर देते थे जयंत को इसलिए क्षमा कर दिया गया क्योंकि श्री जानकी जी साथ थी भगवान के और बाल इसलिए क्षमा नहीं किया गया क्योंकि श्री जानकी जी राम जी के साथ नहीं थे तो करुणा की प्रेरणा देने वाली हैं श्री किशोरी जी भगवान वैसे रोष नहीं करते पर कृपा की प्रेरणा देने वाली श्री जानकी और इसीलिए आप देखो जितने राक्षस आए भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया एक दिन तो यह कठिनाई हुई राम जी ने शस्त्र नहीं उठाया सूपनखा के नाक कान भी लक्ष्मण जी ने देखो खरदूषण आया बड़ी भारी सेना लेकर आया राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि श्री जानकी जी को लेकर गिरि कंदरा में चले जाओ राक्षसों का भयंकर समूह आ रहा है लक्ष्मण जी ने कहा फिर प्रभु आप अकेले रह जाएंगे भगवान ने कहा ये बाद में हम समझाएंगे अकेले रहने से ही राक्षस मरेंगे भगवान ने बड़ी सुंदर बात सचमुच अकेले रहने से ही मरेंगे एक वकील साहब का बेटा कहता था कि पिताजी मुझे अकेले में बड़ा डर लगता आप कोर्ट चले जाते हो हम अकेले रहते घर में बड़ा डर लगता है तो वकील तो सहज तार्किक तो बोला अकेले में डर लग ही नहीं सकता किसका डर लगता अकेले में तो रोकर बोला कि हमें भूत का डर लगता है वकील बोला फिर अकेले कहा रहे एक तुम हो गए दूसरा तुम्हारा भूत डर शुरू आप सोचो अगर हम ही हम हो और दूसरा ना हो तो हमें कोई डर नहीं है पर एक हम होते हैं एक हम बना लेते हैं तो डर शुरू तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम और जानकी जी दोनों हमें अकेले रह जाने दो और भगवान सचमुच अकेले रह गए राक्षस आए चौदह हजार राक्षस थे भगवान ने एक तमाशा किया ना धनुष उठाया ना बाण चढ़ाया ना सब राक्षसों के भीतर प्रकट हो गए तो राक्षस एक दूसरे में राम देखते थे ये रह राम वो कह ये रह राम और मारो आपस में लड़ने लगे लड़के ही मर गए और राम जी देखते रहे कितना बढ़िया संकेत है अगर हम भी एक दूसरे में राम देखना शुरू कर दें तो सारी बुराइयां अपने आप नष्ट हो जाएंगी बिना किसी साधन के हमें सब में भगवान दिखे सब हम में देखें हम सब में देखें बस आनंद ही आनंद इस तरह राम जी ने राक्षसों को मारा लेकिन एक दिन मायावी रावण ने योजना बनाई श्री सीता जी के हरण की राम जी ने कहा छा मायापति से मायावी की माया चले रावण ने योजना बनाई मारिज के पास आया कि तुम हिरण बनो हमें हरण करना है और मैं साधु बनकर जाऊंगा और ऐसे पूरी योजना और राम जी ने लक्ष्मण जनक सुता सन बोले बेहसी कृपा सुख ब्रंद राम जी क्या बोले सुन हु प्रिया वृत रुचि सुशीला पावक करू निवास पावक जब लगी करो निशा चरना सा जब लगी करो निशा चरना भगवान ने कहा श्री जानकी जी मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ राक्षसों के बध की लीला करना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारी प्रेरणा के बिना मैं कुछ कर नहीं पाता जो भी राक्षस आता है आप करुणा की प्रेरणा जगा देती हो इसलिए अब मेरा निवेदन यह है कि अभी तक आप मेरी कृपा जल में रहीं कृपा बारीधर राम खरारी अब आप मेरे क्रोध रूपी पावक में समा जाओ और जब कोई राक्षस आए तो बध की प्रेरणा दो श्री जानकी जी प्रभुपद ही धरी अनल समा ने अपना प्रतिबिंब छोड़ दिया और इसीलिए इस घटना के तुरंत बाद मारी चाह अब जिसकी जो पुरानी आदत हो इतनी जल्दी छूट कैसे जाए कुछ लोगों को रेल पकड़नी थी तांगे वाले से रात को ही कह दिया सवेरे पांच बजे आ जाना यहाँ वो नहीं आया तो लोग खींचते हुए सवेरे गए जगह अरे क्या तुम रात को ही कह दिया तो अब तक नहीं आए तुम हमारी ट्रेन छूट जाएगी जल्दी करो उसने तांगे में घोड़ी जी होती तो लोगों को बिठाया लेकर चला घोड़ी की ऐसी बुरी आदत दस कदम चली और रुक गई और उससे विचित्र वो हांकने वाला ही नहीं था घोड़ी खड़ी होती वो उतरता और उसके सामने खड़े होकर डांस करता तब घोड़ी फिर दस कदम चलती फिर वो डांस करता लोगों ने कहा ये क्या ये ऐसे ले जाओगे तुम बोला साहब क्या करें हमारे पास दो घोड़िया एक तांगे में जोती जाती है एक ब्याह बरातों में जाती है गलती से व्याह बरात वाली घोड़ी जो होती है इसको हर दस कदम पर नाच ही देखने की आदत है ऐसे ही बढ़ेगी <laughs> आदत तो आदत है अब श्री सीता जी अतिशय प्रिय करुणा निधान की करुणा की प्रेरणा देने वाली अब मारी छाया तो भगवान को तो ये भरोसा था कि श्री किशोरी जी कहेंगे कि इसका वध करो पर श्री जानकी जी बोली क्या सुन हो देव रघुबीर रघुबीर और आदत पुराणी कृपाला गुबी यही मृग चा, कर अति सुंदर छा आला यही मृग कर रघुवीर हे कृपालू राम जी ने काम बिगड़ गया काम श्री रघुवीर उठिए और बोले क्या श्री जानकी जी यही मृग कर अति सुंदर छाला इस मृग का चर्म बहुत सुंदर है राम जी ने धीरे से कहा श्री किशोरी जी आप जानती नहीं है क्या ये हिरण नहीं मारी है कपटी है कपट कहीं सुंदर होता है और आप कह रहे यही मृकर अति सुंदर अच्छा सुंदर नहीं अति सुंदर श्री जानकी जी ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि प्रभु यह सुंदर है अति सुंदर है अरे कपटी है कपट कहीं सुंदर होता है श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु इसका कपट भी सुंदर है क्यों कहा जब ये कपटी नहीं था तब रावण के पास में था और जब कपटी हिरण बना तो आपके पास आ गया तो धन्य है ऐसा कपट जो जीव को भगवान से जोड़ दे अति सुंदर है इसका भगवान बोले सो तो सब ठीक है लेकिन किशोरी जी अब हमसे तो कहिए हम क्या करें तब श्री जानकी जी ने यही कहा सत्य संध प्रभु बध करी सत्य संध प्रभु बध करी आन चर्म कहते पैदे। चर्म का वैदे। तब भगवान से जब कहा आना हूं चर्म का वैदे, इसका बध करके आए तब भगवान ने धनुष्वाण उठाया यद्य प्रभु जानत सब कारण हरष चले सुर काज समारन ये ये भगवान की योजना है धनुष्वाण लेकर चले पीछे से मारीच ने जब हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण कहा और मन में पाछे सुमर से मन मह रामा राम भगवान ने उसे मुनि दुर्लभ गति दे दी अच्छा कई बार लगता ये भगवान को भी क्या हुआ ये मारीच को मुनि दुर्लभ गति एक सज्जन कहने के मारीच को क्यों गति दे दी भगवान ने अरे हन का जाने दो आज भी कोई मारीच का अभिनय करे रामलीला में तो उसको पुरस्कार ही तो दोगे और जितना बढ़िया अभिनय करे उतना बढ़िया पुरस्कार दोगे तो भगवान की लीला में मारीच ने ऐसा अभिनय किया कि भगवान ने उस अभिनय का पुरस्कार दिया लक्ष्मण जी का नाम लिया लेकिन मन से राम भगवान ने मुनि दुर्लभ गति दी ने सुजाना अब लक्ष्मण जी से सीता माता ने कहा कि जल्दी जाओ प्रॉपर संकट है लक्ष्मण जी जाए नहीं माता प्रॉपर संकट नहीं आ सकता सीता जी ने राम जी से कहा कि लीला बिगड़ रही है लक्ष्मण आने को तैयारी नहीं हो रहे हैं भगवान ने कहा तो हम भी कोशिश करते हैं तो मरम वचन सीता जब बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन, मन डोला भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन डोला और लक्ष्मण जी गए और भगवान लक्ष्मण जी को देखकर तुरंत कहते जनक सुत परे हरे अकेली आयु तात वचन मम पेली निश्चर निकर फिर बन मही पर भगवान ने एक बात कहती सीता मम मन आश्रम नाही सीता जी तो मेरे मन में है आश्रम में नहीं और दूसरा आशय यह कि मेरे मन से सीता जी आश्रम में नहीं अच्छा लक्ष्मण जी को क्यों नहीं बताया लक्ष्मण जी को बता देते तो ऐसा होने देते लक्ष्मण जी अच्छा एक बात और कभी कभी लगता है कि भगवान को जब पता लग ही गया था कि सीता जी को लेकर रावण चला गया तो इतने रोते हुए क्यों घूमते रहे कुछ ना पूछो भगवान चित्रकूट में रहे फिर पंचवटी में रहे तो भगवान राम सत्संग करते लक्ष्मण जी प्रश्न करते सीता जी सुनती तो महात्मा आने लगे अनेक संत आते सत्संग सुनते ऋषि मुनि सत्संग सुनकर जाती चित्रकूट में भी और फिर पंचवटी में भी अजब मन की एक आदत होती सही चीज देखते देखते कब किस तरह सोचने लगे कुछ संतों ने चर्चा की क्या बात है राम जी का सत्संग बड़ा अच्छा होता बहुत बढ़िया वाह वाह वाह हमारे तो भाग्य खुल गए राम जी पधारे क्या सत्संग होता है वाह सत्संग की चर्चा की फिर कहने लगे एक बात है क्या बात है? राम जी का बड़ा दिव्य जीवन है अच्छा गृहस्त जीवन में होकर कितना सुंदर सत्संग करते गृहस्त जीवन में होकर हाँ हाँ सो तो ठीक फिर धीरे से भूले अगर हम लोग भी विवाह कर लें तो क्या हर्ज है अब देखो मन कहा से कहा हो ने कहा कि हाँ कर सकते हैं कोई हर्ज नहीं है जब राम जी ऐसे रह सकते हैं विवाह की बात तो हम लोग भी रह सकते हैं कम से कम समय पे फलाहार की व्यवस्था तो हो जाया करेगी और जरूर तो जाएगा हाँ ये बात है लेकिन इतने महात्माओं के लिए बधुओं की व्यवस्था कहां से हो कौन कन्या देगा हाँ ये मामला तो गंभीर है एक काम करो ये पर्वत किस दिन काम आएंगे अपने अपने नापतोल से एक एक शिला उठा लाओ और उसकी आंख नाक कान बनाओ खुट करके और जब बन के तैयार हो जाए तो राम जी को बुला लेंगे राम जी चरण छुलाते चलेंगे सब मुनिपत्निया बन जाएंगी आराम से विवाह हो जाएगा हाँ ये बात जुट गए उसी काम में पहाड़ से एक एक शिला लाए खट फट अपने अपने लगे तो जल्दी भी थी तो सत्संग में कोई ना आ तो राम जी ने कहा कि महात्मा गए कहा बड़े प्रेम से आते थे सत्संग करते थे और ये अब एक भी नहीं दिखते तो उनके शिष्यों ने बताया महाराज मामला दूसरा है आपको निमंत्रण आने ही वाला है और हैुलसीदास जी इस घटना का उल्लेख करते हैं बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे और गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनि भे मुनिबृंद सुखारे हुई है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पग उधारे आपने बड़ी कृपा की भगवान ने सोचा ये बात है राम जी सोचने लगे कि संदेश गलत चला गया इसलिए योजना बनाई मैं कू कर ललित नर लीला रावण आया श्री सीता जी का हरण हुआ अब राम जी ने रोना शुरू किया और ऐसे ऐसे कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृत जी चले जा रहे हैं आगे बड़ा हिरणों का झुंड दिखाई पड़ा हिरण राम जी को धनुष जी को लिए हुए देखकर भी नहीं भाग रहे वहीं खड़े हो गए राम, राम जी रोते हुए बोले लक्ष्मण या भेष बन में मारी छल्यो मोह मिलो मगमाही परख प्राण बेचैन है सनहारो सुबंधु मृग जावे न जीवित एक देख के दुखित तो मोह डोलत तो सुखे न मारीज इसी भेष में मुझे हम देख मृग निकर पराही मृगी कहा ही, तुम कहा भय नाही तुम आनंद करो मृग जाए कंचन मृग खोजन ये आए लक्ष्मण जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरणों को लक्ष्य करके बाण चलाने वाले थे हेरण सरासन की हिरन हिरन की पे चकित चितौनी पे ससंग के सुखदेन है और बोले लक्ष्मण चलो चलो बाण मत चलाना व्याकुल विनीत ऐसे लक्ष्मण से बोले वचन मारो मत याकी तो किशोरी से नहीं नहीं। तुम देखी सीता मृग नये पूछत चले लता तरु पांति नारद जी ने देखा कि भगवान बहुत दुखी हैं बहुत दुखी मिलना चाहिए और जब नारद जी मिलने गए तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहा तो अनुसन कथा रसाला नारद जी ने कहा कि अभी तो आप बड़े परेशान दिख रहे थे बहुत रो रहे थे अब तो आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हो लक्ष्मण जी से चर्चा भी कर रहे हो भगवान हंसकर बोले नारद जी वो स्टेज प्रोग्राम था ये हम पर्दे के पीछे बैठे नारद जी ने कहा तो उस लीला की जरूरत क्या भगवान ने कहा वो सफल हो गई लीला क्यों बोले जैसे ही हम श्री सीता जी के विरय में जोर जोर से रोए तो महात्माओं ने सुना जो सिलाई बना रहे थे ये कौन रो रहा है भगवान रो रहे राम जी रो रहे हैं क्यों उनकी भारिया का हरण हो गया तो महात्मा बोले क्या विवाह करने के बाद रोना भी पड़ सकता है तो एक महात्मा बोले जब भगवान नहीं बच्चे बिना रोए तो हमारी तुम्हारी क्या गिनती अरे बोले बड़ा झंझट फेंको ये सिलाई तब सबकी सिलाई फेंक गई राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे रोने से भी इनका कल्याण हो गया तो श्री सीता राम जी की ये ललित लीलाए हैं yes. जनक नरेंद्र नंदनी जानकी माता कहीं गए नहीं सीता जी राम जी में राम जी सीताजी में गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न एक दिन त्रजटा ने अशोक वाटिका में कहा श्री सीता जी बोली देवी त्रजटा मैं जनकपुर में अपने पिता श्री जनक जी के पास थी वहां वेदांतियों का सत्संग होता था बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आते थे तो वो लोग एक बात कहते थे क्या भ्रंगी कीट न्याय भ्रंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को पकड़कर गुनगुन गुनगुन गुनगुन करके इतना भयभीत कर देता है कि दूसरा कीड़ा भी भ्रंगी हो जाता है भ्रंगी संग महाभ्रंगी हो तो है कीट महाज तो ब्रह्म संग ब्रह्म होए तो का आश्चर्य बड़ त्रजटा बोली तो कहना क्या चाहती हो श्री जानकी जी ने कहा कि इस समय प्रभु मेरे चिंतन में निमग्न हैं और बहुत दुखी है हा जानकी हा जानकी ऐसे ही चिंतन करते हैं तो म, म, ये उदाहरण सुनकर मुझे यह याद आ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि राम जी मेरा चिंतन करते करते सीता जी ही ना हो जाएं राम जी मेरा चिंतन करते करते सीता जी ही न हो जाए तो लीला कैसे पूरी होगी त्रजटा तो मुस्कुराई कहा कि अगर श्री राम जी आपका चिंतन करते हैं तो आप भी तो श्री राम जी का चिंतन करते हैं अगर राम जी सीताजी का चिंतन करते करते सीता जी हो जाएंगे तो सीता जी भी राम जी का चिंतन करते करते राम जी हो जाएंगे लीला तो होती ही रहेगी तो श्री सीता जी में राम जी राम जी में जी गिरा अर्थ जल बीच सम कहीत भिन्न न भिन्न पर यह अभेद दृष्टि है पर भेद की दृष्टि से श्री सीता जी का स्थान राम जी से अधिक एक सज्जन ने कहा तुलसीदास जी ने राम जी के मुख को शरद पूर्णिमा का चंद्र बताया और श्री जानकी जी के मुख को केवल चंद्र अस कही फिर ही ओरा सिय मुख ससी भये नयन चको राम जी श्री जानकी जी की ओर देखते हैं तो देखतेशि भय नयन चकोरा श्री सीता जी का मुख चंद्र देखकर नयन चकोर हो गए तो श्री सीता जी का मुख केवल चंद्र और राम जी का अधिक सने देह भय भोदी सरद शशि चको रा, राम जी का मुख चंद्र देखकर जानकी जी ऐसे मगन हो गई जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्र को देखकर चकोरी प्रसन्न हो जाती हो तो राम जी का मुख चंद्र पूर्ण चंद्र है शरद पूर्णिमा का चंद्र है और श्री जी का मुख केवल चंद्र है तो इसमें तो राम जी की श्रेष्ठता बताई हमने कहा बिल्कुल बताई लेकिन एक बात है बोले क्या बात यह है कि राम जी को पूर्ण चंद्र तो बताया शरद पूर्णिमा का चंद्र उनका मुख्य चंद्र बताया लेकिन कब जब जानकी जी ने देखा तो यह तो श्री जानकी जी की दृष्टि की महिमा है कि उनकी दृष्टि पड़ते ही राम जी पूर्ण चंद्र के समान हो जाते हैं और राम जी देखें तो सीता जी का मुख्य चंद्र जी देखें तो राम जी का पूर्ण चंद्र इसलिए श्री सीता सीताजी सर्वश्रेष्ठ जनकपुर में भी यही हुआ कोहबर में जाते कोहबर वहां लोक लीलाएं होती और यही पूछा जाता कि इन दोनों में वर कौन है को है वर श्रेष्ठ कौन है तो श्री सीता जी की ओर सरस्वती माता राम जी की ओर गौरी माता तो कहा भाई वर कौन है कहा वर तो श्री राम जी है श्री जानकी जी बधु हाँ ठीक है तो वर माने श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ भी राम जी ही हुए सरस्वती माता ने कहा कि हां राम जी वर हैं और वर माने श्रेष्ठ हैं राम जी लेकिन राम जी को वर बनाया किसने राम जी को वर बनाने वाली तो श्री जानकी जी हैं जानकी जी की कृपा से ही राम जी वर हैं और इसीलिए सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप कि यहां बड़े विचित्र ढंग से आप लोगों का जन्म हुआ पिताजी गुरुजी के पास गए गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ हुआ यज्ञ के कारण आप लोग प्रकट हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि हम फिर भी माता से जन्म ले आएं। लेकर आए लेकिन आपकी यहां बड़ी सुविधा है जिसे संतान की जरूरत होती है एक फावड़ा ले जाता एक टोकनी जमीन खोद कर ले आता है तो एक भक्त ने कहा कि या में प्रबल पक्ष मिथिला को लख उभय परिपाटी काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी श्री जानकी जी का पक्ष सदा उज्जवल है एक बात और श्री जानकी जी की जब विदा होकर आई श्री अवध में आई एक दिन माताएं सब जुड़ी बहु का मुख देखा जाए खोल मुख दुलही को ननद नगीच बैठी देखवे को जुबतन की जुरी जूथ बीसा है सब इकट्ठी हुए आएं बाएं देखें पर देख नहीं पावे काको यह तिलस काको बक्सीसा है निज मुख दीसा ना बहू को मुख दिशा है आपस में अचरज सोमान्य कहे काको यह तिलस काको बक्सीसा है बार बार हीरे पर समझ ना पावे हम सीशा की बहू है कि बहू को बने सीसा है सुंदरता कहा सुंदर करी छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई तो श्री सीता जी के मुख दिखाई में सबसे पहले कै कह कई माता ने जानकी जी का मुख देखकर कनक भवन दिया कि ये कनक भवन बेटी तुम्हारी मुख दिखाई में तुम्हें दे रही सुमित्रा जी ने सुंदर रत्नजटित आभूषण वस्त्र वह भेंट किए बेटी तुम्हारी मुख दिखाई कौशल्या माता ने हीरों का हार बनवाया था अपने आंचल में छिपाए और जैसे ही श्री जानकी जी का मुख देखा तो उनको लगा इस सौंदर्य के आगे हीरों का हार तो ठीक नहीं लगेगा तो छिपा लिया सखियाँ बोलीं माता जी निकालिए आप क्या दे रहे हैं श्री किशोरी जी को निकालिए निकालिए अब कौशल्याजी सर्व संकोच से हीरों का हार निकाले नहीं फिर भी कहा कि नहीं कुछ तो दीजिए कुछ तो दीजिए कौशल्या जी ने कहा अच्छा अभी देती हूँ पास खड़े राम जी को बुलाया राम राम जाए हाँ माता आज्ञा करें कौशल्या माता के नेत्र भर आए और रोमांचित होते हुए उन्होंने श्री राम जी का हाथ अपने हाथ में लेकर श्री किशोरी जी के यानी की जी के हाथ में देते हुए कहा कि बेटी तुम्हारी मुख दिखाई में मैं अपने नीलमणि राम को तुम्हें समर्पित करती हूं ऐसे श्री सीता राम जी और मैं क्या कहूं विवाह होकर आया सबने नेग मांगे अपने अपने ढंग से एक दिन गुरु वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा कि आप भी नेग मांग लें नेग मांगी ना ली ना नेग मांगी मोना जाचकनी दी नेग मांग लिया वशिष्ठ जी ने पर क्या नेग मांगा साफ साफ पता नहीं लगा श्री तुलसीदास जी बोले जो नेग मांगा होगा वो घर लेकर जाएंगे तो जब वशिष्ठ जी घर जाने लगे तब हम भी देखेंगे क्या ले जा रहे बड़ा सुंदर भाव है कि जब वशिष्ठ जी घर जाने लगे तो क्या लेकर गए उधरी राम ही हरसी की नवनके श्री सीताराम जी हृदय में बसे हैं श्री सीताराम जी को हृदय में ये दो चंद बसो उर मेरे दशरथ सुत अरु जनक नंदनी अरुण कमल कर कमलन फेरे ये हृदय में बस और मैं आपसे कहता हूं कि जानकी माता जिस हृदय में होंगे जानकी माता जिसके भाव में जानकी माता जिसके भवन में जिसके जीवन में, जगमगाए उठे महल जागीं श्री जानकी कनक भवन कलस ऊपर किरण पड़ी की जिन जानकी जी के जागते ही महल जगमगा उठते हो जिन श्री जानकी जी को देखकर श्री राम जी भी अपना सर्वस्व निव्छावर करते हो और जिन श्री जानकी जी की ललकार ने रावण को भी दहला दिया और जिन श्री जानकी जी के ने प्रेम बस जटायु जी को भी याद किया ऐसी श्री जानकी माता की कृपा जिस पर हो मिथिला के एक भक्त गाते थे गरज है किशोरी जी हमें आप ही से गरज है किशोरी हमें आप ही से गरज है किशोरी जी हमें आप ही से न मतलब हमें है जगत में किसी से न मतलब हमें जगत में किसी द आपका हमने जब से सुना है लगन लग गई है मिलन की तभी से गरज है किशोरी हमें आप ही हला कैसा होता है बिरही का जीवन जरा पूछ लीजे हमारे भी जी से गरज है यही एक जीवन में प्रण है हमारा मिलेंगे किसी दिन सिया स्वामिनी से गरज है कहे इसने लतिका चरण में लतरना जो होने को होगा सो होगा इसी से इसलिए भाई श्री जानकी जी की कृपा से ही राम जी की कृपा प्राप्त होती है एक मिथिला का भाव बड़ा अच्छा है श्री राम जी कोहबर में गए सखियां कोहबर में लेकर गईं अब सखियों ने राम जी से निवेदन किया कि थोड़ा कलेवा कर लीजिए कुछ तो ले लीजिए श्री राम जी ने मना किया लक्ष्मण जी ने भी मना किया एक सखी बोली इन अयोध्या वालों की कथनी करनी में बड़ा अंतर है कथनी में तो कंदुक ये एवं लेवे ब्रह्मांड उठाई और करनी में अब उठत नहीं एक लड्डू ये गेंद के समान ब्रह्मांड उठा रहे थे लड्डू उठता नहीं विनोद हो ही रहा था इतने में महाराज दशरथ की ओर से सेवक आया और उसने कहा दूल्हा सरकार आपको आपके पिताजी ने बुलाया है चलिए सखियों ने कहा कि अभी अभी तो आए हैं बुलाया का है, जनवा से न पहुना है सखी कहें सेवक से जनवासे न सखी कह से बे जनवा से नहीं जाएंगे फिर कहा रहेंगे यहीं जा यहीं जा कोहबर में बबुआ नहीं है सखी कहसे ब जगह गोबर में रहेंगे अभी क्यों सखी यहीं जा जागो रीति बाकी अभी लोक रीति कितनी बाकी पड़ी का जाने पश्चिम बाले प्रीति मिथिला की क्यों बुलाया का दुल्हा के तंबू में नच हैं सखी कहसे क्या दूल्हे को तंबू में नचाएंगे आपसे वक्त में ऐसी कैसी बात करते हो क्या रीतियां बाकी है सखिया बोली कतना फल और कतना मिठाई मिथिला के घर घर से आई दूल्हा सरकार को सब अपने हाथ खियी हैं संगीत सब अपने हाथ से खिलाएंगे एक सखी बोली नहीं नहीं ऐसा मत कहो नाचने का तो नहीं है लेकिन इनके पिताजी को पता लग गया है कि हमारे पुत्र बड़े सुंदर हैं इसीलिए बुला रहे हैं कि नजर ना लग जाए किसी की नहीं नहीं उनको पता लग गया है कि पुत्र बड़े सुंदर है सखी हमने कुछ ऐसी पाई आहट जनवासे से क्यों आई बुलाहट इसलिए अब दूल्हा पर टिकट लग गई है सखी कहे सेवक से, से। दुल्हा पर टिकट लग गई है सखी कह सेवक से। अब दूल्हे पर टिकट लगाएंगे बिना टिकट इनका दर्शन नहीं होगा अब तो सेवक तम आ गया ये कैसी बात करती हो और देविया बोली सुनो महाराज दशरथ का हुक्म है ये हाँ। मिथिला ये मिथिला है श्री किशोरी जी के राज या श्री जानकी जी का राज हुकुम करे के दूसरा महाराज दूसरे राजा का हुक्म नहीं चलता तो राम जी कहा रहेंगे ज्ञान रखी हैं सिया हैं सखी कह से जान रखी हैं सिया नहीं है सखी कह से सीता जी जहां रखेंगी राम जी वहीं रहेंगे और बात भी सही है श्री जानकी जी की कृपा जहाँ हो जाए वहीं भगवान प्रकट होकर निवास करने लगते हैं उनकी कृपा से ही अंतकरण निर्मल होता है और निर्मल अंतकरण में भगवान का प्राकट्य होता है क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोमो पावा अच्छा देखो आपने अनुभव किया होगा छोटा सा बालक कीचड़ में सना हुआ वस्त्र भी और पिताजी दफ्तर से आए पोशाक पोशाक पहने हुए और बालक ने जो देखा दौड़ा प्रे से पिताजी पिताजी अरे दूलो भाई दूर फिर उसकी मां से कहे कहा है तुम्हारी मां समान संभाले समान संभाले तब मां गंदगी से लिपटे हुए बालक को भी गोद में उठा लेती उसको स्नान कराती है वस्त्र बदलवाती है और जब नहला धुला के तैयार कर देती है तो फिर बालक ना भी लपके तो पिता अपनी ओर से लपक कर बालक को गोद में उठाकर हृदय से लगा लेता है इसी तरह राम जी पिता है गंदगी देखने रही साफ सुथरा पर जानकी माता बालक को निर्मल बनाकर तो भगवान तो कहते निर्मल मनजन सोमु ही पावा लेकिन ऐसी निर्मलता तो देने वाली श्री जानकी जी हैं जासु कृपा निर्मल मति पावा माँ की कृपा से हमें ऐसी निर्मलता मिले कि भगवान भी हमें अपनी गोद में उठा लें ऐसी निर्मलता श्री जानकी माता की कृपा से मिलती है जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल जासु कृपा निर्मल मति पावो ऐसी श्री जनक नरेंद्र नंदनी जानकी माता के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भगवान श्री सीता राम जी को प्रणाम बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम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 जुगल नाम राजेश जप भगत नहें विश्राम श्री सीता जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधेश्या नमः पार्वती पते हर हर महा